पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे मेरे साथ भगवान हरि उत्तम भक्तिभाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे देवताओं के मेरे तथा श्रीहरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त के कारण ध्यान से विरत हो गए उनका मन अत्यंत प्रसन्न था वे भक्त व शंकर श्रीहरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले विष्णु ब्रह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो मेरे सामने सच सच बताओ श्री हरि ने कहा महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते अवश्य जानते हैं तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ सुखदायक शंकर हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है इसीलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी दूसरे किसी उपाय से नहीं ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है अतएव वहाँ वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए स्वामिन देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए शंकर मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है तथा तो आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए परात पर परमेश्वर आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं देवताओं की बात सुन हंसकर बोले हे हरे हे विधे और हे देवताओं तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बड़ी बेड़ी है जगत में बहुत से कुसंग हैं परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता महान बंधन में डालने वाले विषय सदाब बढ़ते रहते हैं जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे विषयों को विष के समान बताया गया है जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है आच ने विषय को मिश्र मिलाई हुई वारुणी मजिरा कहा है कुसंगा बहवोलोके स्त्री संघ तत्व चाधिक उद्धरे सकलैर्बंधन न स्त्रीसा प्रमुच्य पारसे पार्शे दृढ़ंबे मुच्यते स्त्री पास सुसंब्दो मुच्य से न कदाचन वर्धनते विषया सस्व महाबंधन कारिण विषयान्क्रांत मनस स्वप्ने मोक्षोपुर्लभ सुखम्छति चेतपाजो विधव विसयास्त विसवद विसयानाफुर् विषय निहनते जनो विषय नाशाक वार्ता पतती क्षणा विषय प्रहुराचार्यातालिप्तेन्द्र यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इन दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त व सलतावश वस उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है हरे विधे अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा यह मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरजा के साथ विवाह करूँगा तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए